परमात्मा के असीम कृपा से हम लोग पंचदशी के पांचवे जो प्रकरण है महावाक्य विवेक प्रकरण उसके छठवें श्लोक के ऊपर विचार कर रहे थे तो श्लोक के ऊपर हम विचार कर रहे थे पहले श्लोक दे के उच्चरण गति से देन्द्रिया वस्तर एक ग्रह्यते शीति, शीति। तदक्यमुभूयता ये जो हम लोग विचार कर रहे इसको लेकर तत्वमशी छांदोग्य उपनिषद के छठवे अध्याय के श्वेत केतु और अंग्लिका जो संभाषण है उसमें तत्वमशी एक महावाक्य है। उसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं। तो तत्पद क्या है ये तो विवेचन किया है अभी तुम पद का विवेचन इस श्लोक में बता रहे श्लोक का अर्थ देखे थोड़ा सा हुआ था कल श्रोतुरोतों का अर्थ कल बता दिया था केवल सुनने वाला मात्र नहीं श्रवण के ठीक ठीक से क्योंकि श्रवण के द्वारा प्रमाणगत दोष तो प्रमाणगत दोष निवृत्त होता है श्रवण से क्योंकि आप ठीक ठीक से श्रवण करेंगे प्रमाणगत दोष निवृत्त होता है और मनन के द्वारा जो प्रमेय देन होता है ना प्रमाता प्रमाण प्रमेय तो इसीलिए जैसा मान लीजिए वे क्या है प्रमेय प्रमे प्रमे मतलब प्रमे है प्रमेय है प्रमेय मतलब विषय विषय को प्रमेय गाथा और देखने वाले हम लोग हो गए प्रमाता और इसका जो ज्ञान हो रहे वो प्रमा है ये हो गया प्रमा प्रमा का मतलब ज्ञान किंतु ये रुमाल अलग है रोमाल का ज्ञान अलग है रोमाल हो गया आपका प्रमेया इसका ज्ञान हुआ प्रमा किंतु ब्रह्म में ऐसा नहीं वो प्रमेय भी है प्रमा भी है जैसा ब्रह्मा ज्ञान का विषय ब्रह्म नहीं है ब्रह्म ही ज्ञान है इसलिए वहां प्रमेया और प्रमा दो नहीं है, एक ही है हाँ प्रमाता मतलब जो करता देखने वाला व्यक्ति जैसा आप प्रमाता हो गए और मई प्रमाता हो गए और इसको हम देख रहे देखने से ये हो गए प्रमेय इसका ज्ञान मुझे जो ज्ञान जिसको हो रहा है वो प्रमाता तो इसीलिए यहां श्रवण के द्वारा प्रमाणगत दोष प्रमाण का मतलब शास्त्र शास्त्र में संशय यदि है हमारे तब तक हम कोई दोष पड़ा है शास्त्र में दोष नहीं शास्त्र विचार करते हैं। जैसा शास्त्र में आता है एक तो बोलते है ब्रह्माश्री सारा जगत के उत्पत्ति बोल रहे हैं। और एक बोलते हैं कुछ हुआ ही नहीं दूसरा क्यों गीता में देखिए भगवान उल्टा बोलते एक तरफ से बोलते पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये बोलते ना कश्चित इसका पाप पुण्य नहीं लेता ये बोल रहे विरुद्ध है, है कि नहीं एक तरफ से कहते है सारा जगत का कर्तव्य में कुछ भी नहीं हूं तो ये जो परस्पर जो आ रहे है, ये दोष श्रवण से होता है निवृत्त होता है उसके बाद प्रेमय विषय में संशय रहता है क्या ब्रह्मा परिचिन्न है व्यापक है इस प्रकार प्रेमे में रहने वाला दोष निवृत्त होता है मनन से तो श्रवण ठीक यदि किया आपने प्रमाणगत दोष निवृत्त हो गए और उसके बाद आपने मनन किया ठीक तो मनन से क्या होता है प्रमेय गोष निवृत्त तो भी विक्षेप निवृत्त नहीं हुआ विक्षेप का मतलब है ये विक्षेप नहीं है सारा जगत भेद दिख दिक्र यही विक्षेप ये निधि ध्यासन के द्वारा होता है ये माना है तो इसलिए यहां जो स्रोत का मतलब है रवणादि को उपक्रम उपसंव के द्वारा श्रवण का लक्षण भी क्या है उपक्रम उपस के द्वारा अर्थ निश्चय पूर्वक सुनना यही श्रवण माना जाता बाकी तो कर्ण पवित्र मानते हैं उसको श्रवण माना जाता तभी जाके दोष को हटा देगा तो इसीलिए यहां स्रोत का मतलब है श्रवणादि को ठीक ठीक से अनुष्ठान के मतलब अनुसंधान करके महावाक्य है उस अर्थ को ग्रहण करने का अधिकारी महावाक्य को ग्रहण करने का अधिकारी पात्रता कोई भी पात्रता के बिना उसमें टिकता नहीं ना वो ऊपर ऊपर जाता है उसी को यहां स्रोतू कहा दिया कहेंगे टीकाकार भी और वो स्रोतु कैसा है देहेन्द्रिया अतीतम मतलब एक शब्द से कहा मतलब साक्षी क्योंकि आगे देहेंद्रिया अतीत बता रहे है ना देहा मतलब तीन शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण और इंद्रिया उससे अतीतम क्यों स्थूल शरीर का भी वो साक्षी है सूक्ष्म शरीर का भी साक्षी है कारण शरीर का भी साक्षी अतः दृष्टा साक्षी और जीव दो नहीं थोड़ा अंतर किया है इसलिए अंतकरण अवचिन्न चैतन्य उसको कहते हैं जीव और अंतकरण उपहित चैतन्य जीव साक्ष्य मानते मायावचिन्न चैतन्य ईश्वर माया उपहित चैतन्य ईश्वर साक्षी और दोनों में अंतर के जीव और दोनों में अंतकर्ण पड़ रहा है अंतकर्ण अवचिन्न चैतन्य अंतकर्ण उपहित चैतन्य दोनों में अंतकरण है इतना है अंतकर्ण अवचिन्न चैतन्य और वो विशेषण पड़ रहा है विशेषण और अंतकर्ण उपायित बोलते वो उपाधि पड़ रहे हो तो विशेषण और उपाधि में अंतर क्या अंतर तो होना चाहिए ना इसलिए वहां लक्षण के है विशेषण का कार्या वर्तमान सती इस तरह व्यावर्तकत्व ये विशेषण है कार्य के जैसा ये फूल है गुलाब है कौन सा गुलाब है लाल गुलाब यहां दो है ना लाल और गुलाब ये गुलाब है कार्य ये जो लाल है विशेषण है ये कार्य के साथ ही रहेगा गुलाब को छोड़ के नहीं रहेगा जो गुलाब का आपको बोध हो रहे है ये लाल उसके साथ रहेगा कार्य के साथ अनुवाई भी और वर्तमान भी है साथ साथ में रहता है गुलाब को छोड़ के नहीं होता और इस तरह मतलब अन्य गुलाब को व्यावृत्त करेगा सफेद गुलाब है और अन्य जो उसको व्यावृत तो इसलिए विशेषण उसको कहते हैं कार्य के साथ अन्वय भी हो अन्वय मतलब कार्य के साथ साथ बोध होते समय और कार्य के साथ रहे दूसरे को व्यावृत्त करे उसको बोलते विशेषण विशेषण विशेषण वैसे ही प्रकरण में आई अंतकरण वहां विशेषण है अंतकर्ण अवचिन्न चैतन्य जीव बता रहे वो अंतकर्ण है विशेषण अभी उसमें घटा दीजिए वहां जीव कार्य है जीव क्या है कार्य तो इसलिए जिस जी समय जीव का बोध हो रहे अंतकर्ण उसके साथ ही रहेगा अन्वय हो रहा है जैसा पुष्प का बोध हो रहा है, नील साथ में रहेगा छोड़ के बोध नहीं हो रहे वैसे अंतकर्ण सहित तो उसका बोध हो है कार्य क्या अन्वय हो गया और वर्तमान ही उसके साथ साथ रहेगा जीव के साथ ही रहेगा अंतकार जैसे अनिल इसके साथ ही रहेगा बोध करते समय इसके साथ अनुयी भी हो रहे साथ में भी रहेगा और इतर व्यावत बोलते तो ईश्वर से अलग किया जीव कहने से क्या है ईश्वर को अलग किया तो इसलिए वहां अंतकरण क्या हुआ विशेष कार्य हो गया जीव उस जीव का बोध होते समय उसके साथ अन्वय हो रहा है कार्य का अन्वय और जीव के साथ वर्तमान भी है और ईश्वर को व्यावृत्त कर रहा है इसलिए अंधकरण विशेष उपाधि में थोड़ा अंतर थोड़ा सा अंतर कार्य अन्य सचिव बाकी वही कार्य के साथ अन्वय नहीं हो रहे वर्तमान भी रहेगा इतना व्यावर्त जैसा अंतकरण उपहित चैतन्य को क्या बोलते हैं साक्षी बताए अंतकरण उपहित चैतन्य साक्षी जो वहां साक्षी को कार्य मान लीजिए मोटे तरफ से जो साक्षी का बोध हो रहे उसके साथ अंतकरण अन्वय हो रहे क्या नहीं हो रहे अनन्वय रहेगा रहना अलग बात है अन्वय होना अलग बात है कार्य के साथ अन्वय नहीं हो रहे और साक्षी के साथ रहेगा उस समय साक्षी दृष्टा मन रहे और ईश्वर साक्षी से अलग कर रहे ये हुआ उपाधि समझ रहे ना मतलब कार्य हो गए वहां साक्षी उस साक्षी रूप कार्य के साथ अंतकरण का अन्वय नहीं हो रहे अन्वय मतलब तादात में होना तादात में नहीं हो रहे किंतु अंतकण रहेगा तादात्म्य नहीं हो और इतर व्यावर तक मतलब ईश्वर साक्षी से अलग भी कर रहे तो जिस समय में विशेषण हो रहे उसके साथ तादात्म्य हो रहे तो नहीं और उपाय तेह रहेगा किंतु तादात्म्य नहीं हो रहा है। मोटे तरफ से हाँ अंतकर्ण विशेषण तभी होता है अंतकरण यदि उस चैतन्य के साथ तादात्म्य हो गया तभी विशेषण बनता है जी बन हाँ जी विशेषण विशेषण है और जिस समय में रहने पर भी तादात्म्य नहीं हो रहे तभी साक्षी बन गया इतर का व्यावृत्त कर रहे हैं इसलिए हां विशेषण बता विशेषण और लक्षण में भी भेद है विशेषण और लक्षण विशेषण ही लक्षण बनता है कोई अंतर नहीं है तो भेद है क्या अंतर है विशेषण और लक्षण में जैसा यह नील कमल है नील विशेषण है और पृथ्वी का विशेषण क्या गंध वाली पृथ्वी है यह पृथ्वी का विशेषण है ना वो तो जो पृथ्वी का विशेषण गंध है उसको हम लक्षण मानते हैं कोई पूछे पृथ्वी का क्या लक्षण गंध वाली और ये नील वाला कमल लक्षण नहीं करता विशेषण है।, है दोनों विशेषण है किंतु ये अंतर है विशेषण होता है अपने ही जाति वाले को व्यावृत्त करता है नील कमल कहने से केवल अन्य कमलों को गेंदा को व्यावृत्त नहीं करेगा अपने जाति वाले जितने भी जो कमल है उसको व्यावृत करता है ये विशेषण लक्षण कहने से विजातियों को व्यावृत्त करता है गंध वाले प्रतिबल तो को कौन जल को व्यावृत्त किया वायु को तेज को और विशेषण अपने बीच वाले हैं ना उसी जाति वाले उसको व्यावृत्त करता है, बस यही फरक है दोनों में अपने ही हाँ। नहीं खुशबू नहीं है खुशबू लक्षण नहीं होता है खुशबू लक्षण नहीं खुशबू को लक्षण नहीं मानते लाल है ना वो लक्षण नहीं लाल कमल में जो लाल है विशेषण है वो अथवा सफेद कमल में सफेद विशेषण है जैसे ये वस्त्र लाल वस्त्र ये लाल विशेषण है अब ये लाल वस्त्र कहाने से लाल विशेषण मतलब सफेद वस्त्रों को अलग किया पुस्तक कौन है अलग करेगा ऐसा नहीं अधिक देश ने लक्षण है विजातियों को व्यावृत्त करता है अपना विशेषण है सजातियों को व्यावृत करता बस इतना है मोटे तरफ जैसे लाल वस्त्र कहा वस्त्र का सजातीय कौन है जितने भी वस्त्र हैं, उनको भी आवृत्त करेगा इसलिए विशेषण हो गया वस्त्र का लक्षण नहीं जैसे गंध प्रतिविध का क्या है लक्षण है उसके विजातीय कौन है जलत्व वाला जल तेज उनको भी आवृत्त हाँ स्वभाव भी मान सकते हैं लक्षण का स्वभाव जैसे वहां सत्यम ज्ञानम अनंतम यह लक्षण है हाय ब्रह्म का विशेषण है किंतु लक्षण है सत्यम का बोल दो नित्यत्व को व्यावृत्त किया तो इसीलिए यही विशेषण और लक्षण में अंतर थोड़ा यही मतलब सजातियों को व्यावृत्त करता है विशेषण विजातियों को व्यावृत्त करता है लक्षण तो इसलिए आइए अंतकर्णावचिन्ह चैतन्य जीव मतलब अंतकरण के साथ तादात में हो गया वो जीव हो गया और अंतकर्ण रहने पर भी वो दृष्टा बन गया अटैचमेंट ने वो साक्षी इसलिए हां साक्षी ले रहा है स्रोतों को द, भोकता द, नहीं बोल रहे कर्ता भी नहीं साक्षी को लेना यही बोल रहे तो देह इंद्रिया अतीतम अथा देह अतीत मतलब भिन्न क्यों भिन्न है तीनों शरीरों का वो साक्षी इसलिए भिन्न है वस्तु अत्रहा वस्तु मतलब ब्रह्मा कलि कहा गया था वस्तु तावत पर ब्रह्म नित्यम सत्यम ध्रुवम में पर ब्रह्म ही होता है अत्र बोलतो तो जो महावाक्य है ना उसमें जिस महावाक्य को लेकर हम विचार कर रहे वह तुम पद ईरितम उसी को ही तुम पद से कहा दिया है ईरितम बोल तो कथितम लक्षण न कथितम इतना ऊपर से जोड़ दीजिए लक्षण के द्वारा कहा है और शक्ति वृत्ति से नहीं क्योंकि शक्ति वृत्ति से बताएं तो एकत्व कर नहीं सकते तो ये बोल रहे अत्र बोल तो महावाक्य में तुम पदा एतम यहां भी संधि हो गए गुण संधि हो गए गई और एकता गृह्यते अशी वाश लेना आशीति पदे न एकता गृहते तत् वाक्य हो गई की भी व्या हो गई तो तत्पद से क्या लिया तत्पद का लक्ष्य त्वपद का अर्थ त्व पद का लक्ष्य अर्थ ये दो हो गया मतलब तत्पद को भी आपने शोधन करके सामने लाया तुम पद को भी शोधन करके सामने लाया अभी अशी शब्द क्या बता रहे है? तीसरा पद वही तो बता रहेगी अशी वहां तो अन्वय करते समय आशी आगे इति है ना अशीति बन गया आशीति एकता एकता आशीति एकता गृहिय तो आशीति अशीतिपन तो आशी मतलब आशी है इति है तत्वमसी तो में जो आशी पद है वो अष्टातु का है अस्थिअ में होता है वो क्या है एकता गृहियते एकता मतलब किनमे एकता पहले दो पद थे ना और तुम दो नहीं है वो एकता मतलब सामनाधिकरण्य एकता मतलब है सामनाधिकरण्य जीव और ब्रह्म का सामनाधिकरण्य तो बता रहे अभेद बता रहे सामनाधिकरण्य शब्द आते हुए आपके सामने तीन अथवा चार सामान है प्रसिद्ध रूप से दो ही मानते बाधायाम सामनाधिकरण और मुख्य मानते सुने हैं ना सामनाधिकरण नहीं सुने याद नहीं रहता। बोलना तो अच्छे बहुत बात है भूलना ही चाहिए तभी हम चिंतन करेंगे ना संसार को भूलना ही पड़ेगा ना एक दिन और एक को याद रखना बाकी सब भूलना है तो सामनाधिकरण मतलब समान विभक्तिक इसको भी समानधिकरण कहा अथवा एक अधिकरण में दो वस्तु रहे उसको भी सामनाधिकरण कहा एक अधिकरण में दो वस्तु हो जैसा भी धरती है दरी है तो दो वस्तु उनमें भी सामना अधिकरण समान अधिकरण है जिनका इसी प्रकार यहां समान विभक्तिक है जिनका उसको भी सामानधिकरण कहते हैं। जैसा चार सामानाधिकरण माना है ईदम रजतम ईदम सजतम वहां एक ईदम और रजतम अब ईदम शब्द से आप किसको बोल रहे वहां वो शिपी को बता रहे हैं। शिपी का सामान्य अंश को अधिष्ठान को बता रहे हैं और रजत है आरोपित है दो शब्द है ना आपके ईदम अधिष्ठान हो गया रजत क्या है आरोपित और उसी प्रकार सर्वम खलवेदम ब्रह्मा ईदम खलु बोल तो सारा जगत ब्रह्म है वहां भी दो पद आ गए एक अधिष्ठान तो ब्रह्म ये छांदोग्य है सर्वम खलवेदम ब्रह्म तज्जलां शांत उपाशिता सर्वम खलुदम बोल तो सारा ये जगत है और क्या है ब्रह्मा दो पद हो गया ब्रह्मा अधिष्ठान है जगत आरोपित हाँ है अब यहां समनाधिकरण कैसा बनेगा विरुद्ध स्वभाव है इसलिए वहां बादायाम समाधिकरण मानते हैं बादायाम ने आध्यासिक इसका नाम है आध्यासिक हां आदिष्ठान रूप ब्रह्मा में जगत अध्यास हो रहे। एक अध्यास पदार्थ है एक अधिष्ठान इनको समाधिकरण बना रहे इसको बोलते हैं आध्यासिक समान दोनों को ईदम रजतम एक ईदम अधिष्ठान रजत दोनों को मिला रहे मिलेगा नहीं संभव ही नहीं विरुद्ध स्वभाव है ना तो भी वहां अध्याश के कारण मिल रहे अध्याश का जैसा जल गरम है बोलते हैं ना गरम जल है जल गरम कैसा होगा जल का स्वभाव लक्षण क्या हुआ शीत स्वर्श वत्या शीत स्वर्श वाले ही जल है गरम कैसा होगा इसलिए अग्नि के साथ उसका तादात्म्य हो गया ऐ्यासिक हो गया वैसे ही इदम रजतम इदम और रजत का जो हो रहे समनाधिकरण ये आद्यासिक है और स्थानोपमान आप जा रहे अंधकार में देखा एकाएक आपका मन में आ गया अरे पुरुष खड़ा है ठूंठ को आपने क्या माना पुरुष माना तो बड़े बड़े लोगों को भी होता हमारे महाराज को भी एक बार हुआ था वो अमरनाथ गए थे वह नदी में स्नान करने के लिए सायकाल का समय था हाथ में दंड था। गाड़ दिया कपड़े खोल के उसके ऊपर रख दिया और शवचूज करके स्नान करके कपड़े पहने आए तो सामने कोई खड़ा है व्यक्ति तो बोले कौन है कपड़ा रखा भूल गए कौन है करके तो बोलते ना बाद में उठा के पत्थर फेंकने लग गए बाद में देख ये तो मेरे कपड़े और उसमें पुरुषत्व का बुद्धि हुई कि नहीं आए तो अपना दंडे के ऊपर कपड़ा रखा उसको देखकर कोई व्यक्ति खड़ा है करके तो इसी प्रकार स्थान उपमान स्नाणु कहते हैं कटा हुआ पेड़ पूरा नहीं जैसे आधा कटा है बीच में उसमें शाक आती है ठूट में शाखा भी आना चाहिए तो आपने दूर से देखा कोई हाथ फैला करके कोई व्यक्ति खड़ा है करके तो पुरुष माना अभी देखिए ठूट पुरुष तो होगा नहीं तो इसलिए वहां पुरुष को बाद करके ही आपको ठूट का बोध होता है इसको बोलते बाधायाम समान पुरुष का बाद किया तभी ठूट का बोध बाधायाम ये दूसरा है तीसरा ये बताया अभी लाल गुलाब है ये लाल गुलाब है तो लाल और गुलाब है ये भी समानाधिकरण है ना एक लाल पद हो गया, गुलाब हो गया इसको बोलते विशेषण विशेष ये लाल हो गया विशेषण और गुलाब हो गया विशेषण ये वो बोलते विशेषण विशेष समानाधिकरण, वैसे ही तत्वमसी तत्सु तम इसको बोलते अभेदेन अभेदेना शामनादि करना तो मुख्य तो तत्म है तुम ही किंतु यहां नहीं कह सकते नील लाल कमल है किंतु कमल लाल ही नहीं कह सकते उल्टा नहीं कर सकते नील विशिष्ट अथ रक्त विशिष्ट कमल कह सकते कमल विशिष्ट रक्त, रक्त? नहीं कह सकते किंतु वहां तत् तुम हो और तुम ही उसको बोलते हैं अभेदेन समानाधिकरण उसी को यहां बता रहे एकता श्लोक में जो एकता आ गए है ना ये अभेदेन समानाधिकरण किन किन में अभेदेन समनाधिकरण तत् और तुम में ये दोनों में अभेदेन समानाधिकरण है ये कौन बता रहे म, अपना महावाक्य में आया हुआ अशी शब्द बता रहा है। तो अर्थ हो गया ये तत् तुम है तुम ही तत् है ये अशी शब्द बता रहा है, यही बता रहा है। अशी इति एकता गृहिय हाँ हाँ क्योंकि वह पुरुष का भी ज्ञान होता है जो मध्यम पुरुष होता है ना वहाँ अशी जैशा राम गच्छति संस्कृत में एक विशेषता है वहाँ रामा कहने का कोई नहीं हरिद्वारम गच्छति हरिद्वारम गच्छति कहने से रामा कृष्ण अथवा श्या हो जाए अपने आप आ जाएगा कर्ता उस क्रिया के अंदर छुपा है और तुम हरिद्वारम च्चा शी प्रयोग होगा तू शब्द है तो सी प्रयोग आएगा और अहम हरिद्वार गच्छामि अब ये किसको बता रहे अपना पुत्र को बता रहे हे पुत्र तत्वी पुत्र को बता रहे ना अरे पुत्र वो तत् परमात्मा तुम ही हो इसलिए वहां अशी आता है और दूसरे को बोल तो अस्थि हो जाएगा वहां अहम हो तो अस्मि जैसे अहम ब्रह्मा अस्मी गुरु उपदेश क्या कर रहे हैं शिष्य को तत्व अरे तू ब्रह्मा हो शिष्य को बोध क्या होगा, होगा।, होगा हम ब्रह्मा अशी नहीं होगा अस्मि होगा वह अहम ब्रह्मा अशी नहीं होगा अस्मि तम असी सा अस्थि हा क्योंकि वो था ना प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष पर्सन होता फर्स्ट पर्सन इंग्लिश में होता सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन करके अहम के साथ अश्मि होगा तुम के साथ अशी होगा शाह सा के साथ अस्थि बनेगा ये पुत्र को बता रहे हैं तुम करके वह तुम मैं जहां वहां शब्द है तो वहां अस्थि आएगा और तू शब्द है तो अशी आएगा और मैं शब्द है तो अश्मी आएगा तो इसलिए यहां उपदेश किसको कर करे तू ब्रह्मा ही हो उसको बता रहे तुम करके पुत्र को और उसको अनुभव कैसा होगा अहम ब्रह्मा वह वहां नहीं बनेगा अहम ब्रह्मा अष्टि भी नहीं होगा अष्टमी होगा इसलिए वहां अशी प्रयोग किया जैसा राम गच्चती और तुम गची प्रयोग होगा गच्च नहीं होगा अहम गच्छा में तो इसलिए वो कर्ता को लेके क्रिया आती हुआ कर्ता को लेकर क्रिया आती यदि रामा अथवा तो शाह हो तो गच्चती होगा और सामने वाला तू होता तो गच्चसी होगा स्वयं के लिए गच्चा में होता है। तो इसलिए बोल रहे अशी शब्द आ गया वो क्या बता रहे एकता गृहते एकता मतलब जीव और ईश्वर दोनों अभेद है अभेदेना समानाधिकरण है दो अलग नहीं है ये बता रहे लक्ष्य ही चल रहे हैं वाच्य को बनेगा ही नहीं इसलिए यहां लक्ष्यार्थ कोई इसलिए स्रोतों का अर्थ मैंने पहले ही कहा दिया श्रोता मतलब यहां कर्ता भोक्ता नहीं साक्षी लेना दृष्टा तत्पद में भी वही लेना जगत का कर्ता धर्ता आदि नहीं लेना साक्षी लेना तभी ये कथा बनेगा तो ये बड़ा बदशी तद श्लोक का अंतिम भाग तद ऐक्यम अनुभूयताम तद बोल तो उन दोनों का और तत्व है उसका ऐक्यम आई ऐक्यम बोलते अखंडता एकता मतलब अखंड ऐक्य का मतलब अखंड दो बोध होता है ना एक सकंड बोध एक अखंड बोध होता है बोध भी दो होता है एक सकंड एक अखंड आपकी वृत्ति सकंडाकार वृत्ति बन गई सकंड बोध होगा आपकी वृत्ति अखंडाकार हो गई आपको अखंडाकार बोध होगा जितना भी जो बाह्य पदार्थ को आप देख रहे जैसे इसको आप देख रहे हैं क्यों प्रत्यक्ष हो रहे है आपको किससे प्रत्यक्ष कर रहे है? नहीं है, आंखें यदि आपको खुला है कभी आपका मन हो तो प्रत्यक्ष होगा ही नहीं देखा जाता है आप सामने कोई चिंतन में खोए हैं, व्यक्ति सामने जाने पर भी आपको पता नहीं को गया करके इसलिए बृह डने को मनसा पश्च्य मनसा सुनोती ये जो हम देखते हैं हमारा जो अंतकरण है मान लीजिए वो तालाब के समान जैसा कोई तालाब होता है तालाब में लपालप जल भरा है वो खेती में कभी जाएगा उसको न्यारी के द्वारा खेती में जाएगा और वो जल खेती में जाने के बाद जैसा खेती है वैसा रूप धारण करता है इसलिए क्षेत्र कहा गया गीता में इसको खेती है. तो इसमें हमारा अंतकरण रूप जो तालाब है वो बाहर जा रहा है आंख रोपने हैं रिकेदर आंख बंद करने से नहीं दिखेगा। तो अंतकरण इस देश में गया इस देश में जाके तदा उसी का नाम है वृत्ति उसी का नाम है वृत्ति कहाते तो इस देश में गया ये जो अध्यक्षता है इस चेतन में हरेक वस्त तो है ना उसका अधिष्ठान चेतन है इसमें पड़ा हुआ अज्ञान को हटा दिया और चेतन ने आपको प्रकाशित किया तभी हम देखते सारा वस्तु हम देख रहे साक्षी के द्वारा सारा जगत क्या है साक्षी भाषा है उसे अतिरिक्त नहीं जैसे ये पुष्प देख रहे हैं मुख्य रूप से आपको यहां तीन चीज है आंक है प्रकाश है उसके बाद आपका साक्षी क्या उसको प्रकाश जो प्रकाश है उसने प्रकाशित किया इसको बोलते हैं प्रकाश के द्वारा प्रकाश सूर्य के द्वारा जगत प्रकाशित हो रहे है। बोलते दीपक के द्वारा कमरा प्रकाश के बोल रहे कि नहीं हम बोलते तो सब लोग बोलते सूर्य के द्वारा जगह क्या सूर्य प्रकाशित नहीं कर रहा है वो तो है इसलिए सूर्य प्रकाशित नहीं कर रहे है? देशा इसको देखने के लिए मैंने बताया तीन चीज आंक प्रकाश और स्वयं आप साक्षी किंतु दीपक को देखने के लिए एक चीज वहां कम हो गई कौन तो प्रकाश आंख चाहिए वहां भी आप भी आप भी हो तभी देखेंगे किन्तु प्रकाश में तो यहां तीन चीज लगी आपको देखने के लिए वहां दो ही लगी तो क्यों इसलिए ये जो प्रकाश हो सूर्य क्या करता है इसको प्रकाशित नहीं करता वो अंधकार को हटा देता है इतना ही काम उसका प्रकाश का काम है अंधकार को हटाना आवरण भंग, भंग भी नहीं कर रहे केवल प्रकाश को अंधकार को हटाना और देख रहे स्वयं आप प्रकाशित आपके द्वारा हो रहे हैं किंतु आरोप कर रहे सूर्य के द्वारा जगत नहीं सूर्य का काम इतना ही है अंधकार को विरोध कर तो सूर्य को देखने के लिए वहां अंधकार है ही नहीं अतः दीपक को आप देख रहे वहां अंधकार है ही नहीं इसलिए दूसरा प्रकाश जरूरत नहीं दूसरा प्रकाश आप आंख और अपने द्वारा देख सकते तो इसलिए व्यवहार में हम करते सूर्य प्रकाशित कर रहे हैं नहीं आप प्रकाशित कर रहे हैं उसको सूर्य केवल अंधकार का विरोधी इतना ही काम है किंतु आरोप कर रहे सूर्य प्रकाशित कर रहे अरे सूर्य प्रकाशित कर आप देखो मत कहां से देखेंगे तो सूर्य को भी आप देख रहे वस्तु को भी आप देख रहे इस वस्तु को भी आप देख रहे प्रकाश को भी आप देख रहे इसलिए आप प्रकाशित कर रहे बस प्रकाश का काम इतना ही है अंधकार को विरोध करना प्रकाश को आप देख रहे रात्रि में अंधकार को कौन देख रहे अंधकार देखता है क्या नहीं तो आप ही देख रहे तो यही सिद्ध होता है आप स्वतः सिद्ध है प्रकाश ना होने पर भी आप देख रहे तो वही सिद्ध हो रहे हैं प्रकाश को भी आप देख रहे अंधकार को भी आप देख रहे यह शास्त्र दे जा रहे आपको इसलिए ये नहीं सूर्य के द्वारा अंधिकता नहीं अंधकार है अंधकार इसलिए है वस्तु है वो, वो अंधकार से ढका है इसलिए आपका दर्शन का विषय चक्षु का विषय नहीं हो रहा है बस इतना ही जहां भी चक्षु का विषय होने के लिए वहां अंधकार नहीं होना चाहिए चक्षु का विषय वही होता है वहां अंधकार नहीं होना है कहा वस्तु के पास मान लीजिए आप कमरे में बैठे हैं अंधकार में बाहर कोई प्रकाश में वस्तु है आपको देखेगा क्या नहीं देखेगा, देखेगा।, देखेगा। किंतु वहां वाला व्यक्ति आपको नहीं देख सकता क्यों जिस वस्तु को देख रहे वहां प्रकाश होना चाहिए आप बाहर का वस्तु को देख रहे हैं ना वहां प्रकाश है वो अंधकार को हटा दे और वो आपको देख रहे आपके पास अंधकार पड़ा है इसलिए आंख भी वही काम करती है जिस वस्तु को देख रहे वहां अंधकार ना होना चाहिए नहीं तो अंधकार कमरे में बैठे हुए बाहर के व्यक्ति को हम कैसे देख रहे अंधकार में बैठे हैं, बाहर से कोई आ रहे लाइट लेके उसको देख रहे किंतु वो हमको नहीं दे तो इसलिए प्रकाश का काम केवल इतना ही अंधकार को हटाना और प्रकाश सारा चेतन ही करता है साक्षी करता है उसे अतिथ्य कोई प्रकाशित है? नहीं कर सकता इसलिए तद ऐक्यम अनुभूयता मतलब अखंड दो बताए एक सकंड वृत्ति एक अखंड वृत्ति सकंड वृत्ति मतलब जैसा कोई वस्तु है घटपट आदि घट है पट है उनको जो देख रहे वो सकंड वृत्ति वृत्ति का काम क्या है बस आवरण अज्ञान को नाश करना अभी इसको हम देख रहे हैं आपका अंतकरण एक बन गया इसका आवरण नष्ट हुआ उसका ज्ञान हो गया और कुछ दिन के बाद दोबारा इसका अज्ञान होगा और अखंड वृत्ति उसको कहते हैं तत्वमश सुनने के बाद जो अहम वृत्ति बनती है अहम वो अखंड वृत्ति वो मूल अज्ञान को नष्ट करता है मूल अज्ञान को केवल अखंडाकार वृत्ति ही नष्ट कर सकती गुरु शिष्य को उपदेश कर रहे तत्व में शिकार के और उसके बाद उसके अंदर अहम ब्रह्मास्मि एक वृत्ति बन जाती और वो वृत्ति क्या करती है उस मूल अज्ञान को नष्ट करती और उसको प्रकाशित नहीं करती अज्ञान नष्ट होने के बाद वो स्वयं प्रकाश इसको प्रत्यक्ष करने के लिए आपको दो चाहिए वृत्ति व्याप्य भी फल व्याप्य भी चाहिए और प्रकाश को देखने के लिए केवल वृत्ति व्याप्य फल व्याप्य नहीं पंचदश में स्वस्थ दृष्टान्त दिया है वहां स्मरण भी होगा दिया है बहुत सुंदर जैसा मान लीजिए किसी कमरा है कमरे के अंदर कोई आप वस्तु रखी है अंधकार है उस वस्तु को ढका भी है आपने ढके रखा है कोई मिठाई मान लीजिए कमरे के अंदर मिठाई है वो ढकी है अंधकार है अब उस मिठाई को देखने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा तो नहीं दिखेगा आवरण दीपक भी जलाना पड़ेगा तो दो काम करना पड़ेगा दीपक भी पहले कपड़ा हटा दीजिए नहीं दिखेगा दीपक जलाना पड़ेगा क्योंकि वो जड़ है इसी प्रकार यहां भी उसको अज्ञान हटाने के लिए वृत्ति चाहिए प्रकाश के लिए चेतन चाहिए दोनों और उसी कमरे के अंदर एक चमकीले मणि रखी है हाँ। और कपड़े से ढका है किसी वस्तु से और उसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा प्रकाश नहीं चाहिए ना, वैसा ही आत्मा मणि के समान स्वयं प्रकाश अज्ञान ने उसको आवृत्त किया है उस अज्ञान को हटाने के लिए ही प्रयत्न वृत्ति भले फलीव्यापी फली उसमें नहीं माना जाता है। तो वही बता रहे एकता गृहिये अशीति तदक्यम अनुभूयता तद बोल तो जीव और ब्रह्म तत्पद से लक्षित हो गया ब्रह्म तम पद से लक्षित हो गया जीव चेतन उन दोनों को अखंड सच्चिदानंद ब्रह्मा है ऐसा अनुभव यथा बोलते अनुभव करे दो अलग नहीं टीका में देखिए स्रोतु श्लोक में है ना स्रोतु ऊपर स्रोतुरता यहां क्या किया स्रोतु तो उस विसर्ग को कोई वहां रेप हुआ था शेर के ऊपर चढ़ा था बोलने का उसी का कर रहे देखिए स्रोतू का वणादि यहां भी आदि है हो गया श्रवणादि आदि से बोल तो मनन भी लेना अनुष्ठाना श्रवण का अनुष्ठान क्या करेंगे अनुष्ठान कोई होता पूजा पाठ का अनुष्ठान होता है या अनुष्ठान मतलब श्रवणादि लगातार निरंतर ठीक ठीक करना यह अनुष्ठान अतः श्रवण में स्थित होना अच्छे प्रकार से यही अनुष्ठान ना तो पूजा पाठ घंटे लाना ये नहीं लेना इसलिए बोल रहे इसलिए जगह भगवान ने उठाया इस पुष्प को देखने के लिए आपको क्या चाहिए प्रमाण चाहिए उसके लिए यम नियम कुछ जरूरत नहीं है कोई नियम चाहिए क्या इसमें देखने के लिए प्रमाण है तो प्रत्यक्ष उसी प्रकार अपने को जानने के लिए आपके पास प्रमाण है हो जाएगा उसके लिए कोई यम नियम ये कुछ नहीं केवल प्रमाण प्रमाणिति है आपके पास आप जान सकते हैं। तो वो प्रमाण क्यों नहीं हुए अखंडाकार वृत्ति वृत्ति को ही प्रमाण मानते हैं ना प्रमाण कोई अलग नहीं वृत्ति नाम प्रमाण वृत्ति तो है हमारे पास किंतु तो जगत को देखने की वृत्ति सकंड वृत्ति अखंड वृत्ति प्रमाण नहीं वो वृत्ति है अपने को देखने के लिए आप देख सकते तो इसलिए बोल रहे हो श्रवणादि अनुष्ठान न श्रवण मनन निदिध्यासनादि ठीक ठीक से परिपक्व किया है और महावाक्यापत्तु महावाक्य का प्रतिपत्त मतलब ग्रहण करने के अधिकारी जो तो महावाक्य है उसको ठीक ठीक से ग्रहण करने का अधिकारी का नाम है प्रतिपत्व ये किसका अर्थ हो गया स्रोतो तो अर्थ हो गया रवणादियों को ठीक ठीक से अनुसंधान करके महावाक्य का अर्थ ग्रहण करने का अधिकारी ही श्रोतू शब्द से बताया आगे देखिए देहेन्द्रियातम श्लोक में है ना उसका अर्थ कर रहे देन्द्रिया का अर्थ कर रहे देहा इंद्रिया उपलक्षिता यहां श्लोक में केवल देह और इंद्रिय आ गया ठीक है टीकाकार बोले इसका उपलक्षण एक उपलक्षण होता है उपलक्षण उसको बोलते स्वबोधक सती स्व इतरबोधकत्व जैसा यहाँ देह शब्द आ गया देह शब्द आ गया देह को भी लेना देह के समान वाले और भी लेना स्वयं का बोध करते हुए स्वयं के समान अन्य जो सब को बोध करना उसका नाम है उपलक्षण जैसे यहां देह आ गया तो देह को तो बोध करे गए तो देह में जो जो देह आ गया स्थूल सूक्ष्म कारण सब को बोध कर रहा है, उसको बोलते उपलक्षण जिसके स्वबोधकवे सती स्व इतर बोधक स्व मतलब देह, श्लोक में आया हुआ देह शब्द स्व हो गया और उसके अंतर्भूत आने वाले कौन है स्थूल सूक्ष्म सबको ये उपलक्षण का इसी को देह इंद्रिया उपलक्षिता देह और इंद्रिया ये कहा आया श्लोक में श्लोक में ही बता रहे हैं ना देह और इंद्रिया टीकाकार बता रहे हैं उससे उपलक्षित कौन तो बोल स्थूलादि शरीर त्रया श्लोकार ने तो नहीं बताया, कहां बताया उनुने? उनुने कहा बताया उन्होंने उन्होंने शरीर और इंद्रिय कहा टीकाकार क्या कह रहे शरीर त्रया तो शरीर त्रय कहां से लाया ये उपलक्षण से तो ये बोले स्थूलादि शरीर त्रया तीनों शरीरों का क्या है साक्षी साक्षी मतलब दृष्टा स्तूल शरीर को कौन देख रहे बचपन में भी किसने देखा था जवानी को भी देखा और बुढ़ापे में भी देख रहे बोलते बचपन में मैं माता पिता के गोद में खेल रहता, अभी जवानी में मैं विवाह के घूम रहा हूँ बुढ़ापे में, में मेरा गोद में पोता पोती खेल रहे कौन देख रहे आप ही देख रहे बचपन को भी आपने देखा जवानी को भी आपने देखा बुढ़ापे को भी आपने देखा अतः आप साक्षी है वो साक्षी का मतलब दृष्टा केवल देख रहे परिवर्तन नहीं दृष्टा बन के बचपन का भी आप दृष्टा था कि आपके अंदर कोई परिवर्तन हो गया नहीं? नहीं अभी भी नहीं बाद में भी नहीं इसलिए बोल रहे सूलाधि शरीरा साक्ष साक्षी मतलब दृष्टतया तदविलक्षणम श्लोक में है ना देहेंद्रिया अतीतम उठ विलक्षणम विलक्षण क्यों है ये तीनों का साक्षी है इसलिए विलक्षण है ये किसका अर्थ हो गया देहेंद्रिया, अतीतम आगे वस्तु आया उसके आगे विचार करेंगे। ओम पूर्ण मध पूर्णम पूर्ण पूर्ण मुदच्य पूर्णमेवशिष्य ओ शा शाति शाति